अरे दुष्ट, तू गम में, अगम को कुछ भी नहीं जानता, पशु धर्म की तरह अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ समागम करना चाहता है, अब मैं तुझको छोड़ता हूं तू अपने इस नीच कर्म का फलभोग, तुम अंधे, व्रद्ध और जीव का चलानी में ऐस समर्थ होकर इतना नीच दुष्कर्म कर रहे हो, जिसको कोई नहीं करता, तुम एक तुमको इसी कारण घर से निकाल रहा हूं तुमने धर्म अधर्म का कुछ भी विचार नहीं किया सूत जी बोले हे hey ऋषियों इस कारण घर से निकालने के बाद दिगर्तमान क्रूर प्रकृति के हो गए तब ऋषि शरदवान ने उनकी बहुत बुराई की और अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसको संदूक में बंद करके बह जाने के लिए समुद्र एक सप्ताह तक समुद्र में तैरने के बाद राजा बली ने अपनी स्त्री सहित इस बहते हुए संदूक को देखा। उस समय वे डूबने जा रहे थे, लेकिन जल की ऊंची लहरों ने उनको राजा बली के पास पहुंचा दिया। विरोचन के पुत्र राजा बली ने दीगर को समुद्र में से निकालकर बचा लिया और अपने महलों में ले जाकर संतुष्ट किया। बलि के इस व्यवहार से दिगर तमाब बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि को वरदान दिकर प्रसन्न करना चाहा। देते राज बलि ने पुत्र की कामना से दिगर को प्रसन्न किया। बलि ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि, मैं आप से संतान प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। आप मेरे लिए धर्म, अर्थ और काम से युक्त पुत्र की उत्पत्ति करें बलि के इस प्रकार कहने पर दिगर्तमान ने कहा कि बहुत अच्छा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा इसके बाद तब बलि राजा ने दिगर्तमा को अपनी रानी सुदेशला के पास भेज दिया दिगर्तमा को अंधा और वृद्ध देखकर रानी सुदेशना स्वयं दिगर्तमा के पास नहीं गई और उन्होंने अपनी धाय को नाना तरह के वस्त्र आभूषणों से सुजजित करके दिगर तमाके पास भेज दिया। उस शुद्रयोनी में वेश्य आत्मा, दिगर तमाने कक्षियान और चक्षुष नाम के दो धर्मात्मक पुत्र को पैदा किया। वे दोनों महान तेजस्वी थे। उन दोनों को अच्छी प्रकार पढ़ा लिखाकर भ्रम्मा वित्तायोग परायन बना दिया। इन पुत्रों को देखकर विरोचन के पुत्र राजा बलि ने कहा कि ये दोनों क्या हमारे पुत्र हैं? दीघ्रतमा ने कहा कि ये पुत्र तुम्हारे नहीं हैं, ये पुत्र हमारे हैं, क्योंकि तुम्हारे छदम से थे, शुद्रयोनी में पैदा हुए हैं, ये असुरों में श्रेष्ठ होंगे, तुम्हारी रा� और व्रत समझकर अपनी शुद्र वर्ण की धाय को भेज दिया था। दीघर तम्बाकी इस प्रकार बात सुनकर उनकी पुनः प्रार्थना आदि करके प्रसन्न किया। प्रतापशाली राजा बली ने अपनी स्त्री सुदेशना की बड़ी भ्रष्टना की और फिर उन्हें वस्त्र आभूषण से सुज्जित करके ऋषि दीघर तम्बाको भेजा। दीघर तम्बाने सुदेशना से कहा कि हे hey सुंदरी, यदि तुम नग्न और खुले हुए शरीर में दही में नमक मिलाकर लगाओगी और सिर से पैर तक बिना किसी ग्रहण के उस दही को चाटोगी, तो तुम्हारे मन के अनुसार तुम्हें पुत्र प्राप्त होगे। बल्कि स्त्री सुदेशना ने ऋषि की बात के अनुसार ही कार्य किए, लेकिन उनके शरीर के मल मार्ग के च उसे घृणा हुई जिस कारण उसने मल द्वार को छोड़ दिया इस प्रकार देखकर ऋषि ने सुदेशना से कहा कि हे hey देवी तुम्हारे सबसे बड़े पुत्र बिना अपान के पैदा हुए हैं ऋषि की ऐसी बात सुनकर रानी सुदेशना ने ऋषि से प्रार्थना की हे hey प्रभु आप मुझे इस प्रकार बिना अपान के पुत्र ना देने की कृपा करें ऋषि ने इसमें तो तुम्हारा ही अपराध है। अब यह झूठ नहीं हो सकता। सतवत प्रायन यदि तुम ऐसा अपना पुत्र नहीं चाहती हो तो तुम्हारा पुत्र बिना अपान की होगा। तुम्हारा पुत्र बिना अपान मार्ग के भी सब कार्य करता रहेगा। इस प्रकार कहने के बाद ऋषि दीग्रतमाने सुदेशला की कमर को हाथ से छूते हुए कहा कि हे सुंदर ह तुमने मेरे समस्त शरीर के दही को जीव से चाटा है इस कारण तुम्हारा गर्व पूर्णिमा के चांद की तरह पूर्णता को प्राप्त होगा तुम्हारे इस गर्व से देवताओं के समान पांच पतापशाली पुत्र पैदा होंगे वे पांचों पुत्र धार्मिक यज्ञ प्रायण और बहुत तेजस्वी होंगे ऋषि दीर्घत्मा इस प्रकार वरदान देने पर � सुदेश नाने अंग नाम के कुमार को उत्पन्न किया, इसके बाद उसने बंग को उत्पन्न किया, फिर कलिंग को, फिर पुंड को तथा सबसे बाद में ब्रह्मा नाम के पुत्र को पैदा किया। वंश को बढ़ाने वाले ये पांच पुत्र बलि के छः तरज पुत्र कहे जाते हैं। प्राचीन काल में दीग्रतमा ऋषि ने राजा बलि को यही पांच पुत्र प्रद प्रजापति ब्रह्म जी ने दिगृत मरीचि को शाप दिया था कि तुम अपनी स्त्री से संतान पैदा ना करोगे इन्हीं के कारण उन्होंने मनुष्य योनि में संतान पैदा की और इसी कारण उनकी पत्नी से कोई संतान पैदा ना हुई ऋषि के इस गोधर्म से संतुष्ट होकर वृषभ ने इस प्रकार कहा कि तुमने गोदर्शम की मर्यादा का भली प्रकार पालन किया है, हे मुनि, तुम्हारे शरीर में जो भ्रष्टपति के शाप के कारण पाप लगा है, मैं आज महान अंधकार से तुमको मुक्त करता हूं। मैं अपने नथनों से सूँग कर तुम्हारी व्रत अवस्था को और मृत्यु को भी दूर करता हूँ। इस प्रकार कहकर व्रशभ ने अपने नथनों स उनको सुन्ग होकर उनके सभी अंधकार को दूर कर दिया और उनको दिखाई देने लगा इसके बाद उनके वरदान से वे दिगर तमारीसी दिगर आयु सम्पन्न युवा और नेत्रवान हो गए इसी कारण गो के वरदान से दिगर तमा गोतम कहलाए इसके बाद शुद्ध योनि से उत्पन्न किक्षवान ने अपने पिता के साथ पर्वतीय प्रदेश को प्रस्थान किया पिता के हित के लिए उसने कठिन तपस्या की पिता ने उन्हें जिस तपस्या करने के लिए कहा था परम कठोर तपस्या करने के बाद किक्षवान ने परम सिद्धि प्राप्त की और सुए और अपने भाई चक्षूस के पाप को नष्ट करके घमृ तत्व को प्राप्त किया किक्षवान के इस शुभ कार्य से उसके पिता बहुत संतुष्ट हुए। उसके पिता ने अपने पुत्र से कहा कि हे hey, समर्थवान तुम्हारे जैसे योगी पुत्र से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, परम्य सस्वी सत को प्राप्त करके मैं कर्तार्थ हो गया हूँ। इस प्रकार कहने के बाद महात्मा गोतम ने योग की साधना की और कहा ब्रह्मापद को प्राप्त किया औ कशिवान ने ब्राह्मण तत्व प्राप्त करने के लिए हजारों पुत्रों की सृष्टि की ये सभी पुत्र गोतम गोत्रिय कहे जाते हैं अब बलि और दिगर आत्मा की संतानों का वर्णन करूंगा सो आप लोग सुनिए राजा बलि अपने पांचों पुत्रों का राज्य अभिषेक करके कृतार्थ हो गए योग आत्मबली राजा योग का आश्रय लेकर अपने समय को बिताने लगे बलि के पांचों में राजऋषि अंगद का पुत्र दधिवाहन नाम का हुआ उसका दूसरा नाम अन्नपाल था अन्नपाल का पुत्र दीविरथ हुआ दीविरथ का पुत्र परम विद्वान राजा धर्मत हुआ इसी इसी धार्मिक राजा ने विष्णु नाम के पर्वत पर राजा इंद्र के साथ सोमरस का पान किया था। धर्मरत का पुत्र चित्ररत हुआ, चित्ररत के राजा दशरत हुआ। इन्हीं राजा दशरत का दूसरा नाम लोमपाद था। इनकी पुत्री थी। दशरत का पुत्र चतुरंग था। वह राजा ऋषेशरंग की कृपा से पैदा हुआ था।